खुद अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है तो इसलिए क्यों भगवान कृष्णा अर्जुन जो राजी नहीं थे युद्ध करना भगवान कृष्णा अर्जुन को प्रोत्साहित तो तो किया युद्ध करने के लिए तो क्रोध युद्ध में क्रोध होना चाहिए तो ओम शांति शांति शांति बहु के युद्ध नहीं होते और, और एक महान भगवत सेवक का प्रसिद्ध क्रोध था हनुमान जी तो सिद्धांत क्या है क्रोध अच्छा है या अच्छा नहीं है तो कहीं से क्रोध अच्छा होता है कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की सेवा में अगर आवश्यकते हो तो क्रोध प्रकाश करना अच्छा है अन्यथा नहीं तो मन स्रोध बेगम जीवा बेगम तो जीवा का दो प्रकार की क्रिया है क्या दोनों क्या है और तो एक बल दिया है वाचो बेगम और दूसरा है जीवा वेगम इसका क्या मतलब ले जी जाओ जीवा बेगम का क्या मतलब है स्वादिष्ट खाना का स्वादिष्ट खाना के लिए लाल सर लाल क्या बोलते हैं? लाल लाल लाल संस्कृत में लाल और हिंदी में लाल क्या बारे नाला नाला। नाला। नाला। नाला। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बोले <coughs> जीवा लाल से जय इनो दायन कृष्ण नहीं पाए जीवा तो क्या है जीवा बेगम फिर उसके बाद क्या है जीवा, जीवा उधर उधर का क्या मतलब और उपस्थ उसका क्या मतलब लिंग ये तीन एक लाइन में है महाप्रभु बोल की जीवा लाल से जय इधाई जो इधर उधर जाते हैं जीवाला से स्वादिष्ट खाना खोज करके शिष्ण उदर इसका क्या अर्थ जीवा शिष और उदर फरायन होते फरायन का क्या मतलब फरायन का मतलब वो रामायण फरायन वो होते दूसरा अर्थ उसका क्या मतलब आसक्त आसक्त जैसे नारायण फरायन अगर किसी वस्तु पर आ सकती होते हैं वो फरायण पर, बोलते हैं जैसे नारायण फरायण वो भी शब्द है भक्त नारायण फराय तो शिष्ण द परायन और इस मतलब जीवा शिष्ण उदर उदर और ये तीनों के लिए अगर आ आसक्ति इथिनों का क्या बोलते है संतुष्टि का कमाना की आसक्ति अगर हो तो फल होते ही कृष्ण न ही भाई भगवान कृष्ण को नहीं मिलते, होते जीवा बेगम उदर उठ बेगम ऐता बेगम यो वेश धीर सार्वीम पृथ्वी शिष्य इसका क्या अर्थ है ये सब कुछ बना सकते तो चोई बेग् चोई दोषो चोई दोष क्या है असंख्य दोष हो सकते लेकिन चई श्रेणी में आते है चे मुख्य दोष है स्वामी का क्या श्लोक है हा? हाँ वहां से कुछ क्या अत्याहार प्रयास प्रजो नियमाग्रह जनसंग भक्त क्या है अत्याहार अति आहार उस आहार्ट ज्यादा जो तो भक्जन प्रसाद सेवा करते हैं जीवन निर्वाह करने के मतलब जिससे शरीर एक होगा भगवान की सेवा करने के लिए ज्यादा नहीं रहते अत्याहार का और एक अर्थ वो क्या है जारेक जारेक जारेक से ज़्यादा इकट्ठा करना, धन संपत्ति संचय करना जो आवश्यक नहीं है okay. अत्याहारक प्रयास प्रयास शब्द तो भक्ति में प्रयास नहीं होते प्रयास से क्या भक्ति नष्ट होते है इसका क्या बात बता कैसे प्रयास एक दोष है <coughs> <coughs> जैसे दो चीज बहुत डिफिकल्ट uh, करना है। उसके पीछे हम लगा कोई भी प्रयास जिसका संबंध नहीं है भक्ति के साथ और भक्ति में भी जो जैसे आप बोलते है बहुत कठिन काम है जिसका साधन करना बहुत ही कठिन है वो ही भक्ति में क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन होते क्या बोलते हैं डिस्ट्रेक्शन रूका नहीं डिस्ट्रेक्शन मीन्स टेक्चर्सा राजा नहीं तो है की डिस्ट्रैक्शन मींस नहीं डिस्ट्रैक्शन मीन्स आपका ध्यान तो दूसरा थोड़ा डाइवर्ट डाइवर्शन डिस्ट्रेक्शन तो जैसे की हम प्रस्ताव करेंगे हजार करोड़ बनना तो इतने सारे पैसा कहा से मिलना तो बहुत मुश्किल होगा नहीं लगभग असंभव है तो फिर पूरा जीवन पैसा के पीछे हम रहेंगे और भक्ति के लिए समय नहीं होगा तो वो एक उदाहरण है जो तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए मंदिर बनाने चाहिए लेकिन बहुत विशाल प्लान अगर बनेंगे जो उसका पूर्ण करने तो लगभग संभव नहीं है तो समय नहीं होगा और हम ध्यान नहीं रख पेंगे श्रवण कीर्तन तो प्र। वो क्या है अत्याहार प्रयास फिर प्रजल्प वो एक्चुअली वो बाचो गई गये नगभग एक ही अर्थ है प्रजल जो कृष्ण मतलब सब निर ये उसके बाद क्या है नियमा। नियमा है उसका क्या अर्थ है एक दोष में दो दोष आते हैं उसका नियमा आग्रह और नियम आग्रह नियम आग्रह का क्या मतलब रूल को लेकर ग्रहण नहीं करना नियम भक्की नियम ग्रहण नहीं करना और दूसरा अर्थ है आग्रह आग्रह का क्या मतलब उत्साह तो ज्यादा उत्साह नियमों के लिए नियम पालन करने के लिए लेकिन किसलिए पालन करना चाहिए इसका क्या और क्या उद्देश्य है हम नहीं समझते और समझना का प्रयास भी नहीं करते हैं और खाली यही यही नियम है ठीक है मैं पालन करता हूं और मतलब नियम खो सकते हैं उद्देश्य क्या है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति होगी तो नहीं खाली हम रूल्स फॉलो करते हैं बस तो एक उदाहरण है कि मतलब एक थियोरेटिकल थी। उदाहरण देता हूं तो एक नारी अगर स्लिप जाएगी और ऐसे गिल गए और तो दर्द लग रहे हैं और कोई कोई ब्रह्मचारी बोलते नहीं वो उसको नहीं देखूंगा कुछ नहीं कहूंगा किसी को क्योंकि नारी है और मेरा कोई संबंध नहीं है कोई नारी के साथ तो कम से कम दूसरों को बताना चाहिए ये स्वयं नारी को उठाना लेकिन नहीं नहीं मैं ब्राह्मचारी हूं तो ऐसे एक ठोर तो नियम पालन करने से अपराधी हो सकते ये एक उदाहरण है तो नियम आगे उसके बाद क्या है जनसंघ जनसंघ भक्तिमय बाधक है तो जनसंघ नहीं है भाजपा भी कांग्रेस भी सब भक्तिमय बाधक है जनसंघ और जनसंघ इसका क्या मतलब जनसंघ हम किसी से संग नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है जन महाप्रभु का प्रसिद्ध उपदेश है वाई आचरण के बारे में आसत संघ थे भाईशाब आचार्य फिर उसके बाद वो असद संग क्या है स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण भक्त कृष्ण भक्त कृष्णा भक्त कृष्ण अभक्त वो संग है असत् तो संगति त्याग ए वाई स्त्री संगी एक साधु तो देखते तो है हमारे अधिकांश भक्त तो गृहस्थी है सब स्त्री संगी है क्या स्त्री का मतलब जो विस्तार करते है तो वो स्त्री जिसके द्वारा भौतिक इच्छाया विच विस्तार होते है वो असत्संग वो स्त्री जिससे भक्ति विस्तार होते है वो स्त्री सत्संग तो संगी एक असाधु कृष्णाभक्त जो कृष्ण भक्त नहीं है और उनका अर्थात कार्य में शुरू लिखते हैं कि इसका विशेष अर्थ कृष्णा अभक्त उमायवादी है मायावादी असंघ भक्ति का, का नाशक तो जनसंग अर्थात श्री संगी और और सभी प्रकार के अभक्त के साथ जुड़े संबंध रखना तो भक्तों के अलावा कोई हस्त है तो कुछ संबंध होगा नहीं जैसे अगर आप बैंक में या ऑफिस में या दुकान में काम करते है तो सब दूसरे लोग जो काम करते हैं वहां पर तो भक्त नहीं होंगे तो उनके साथ बात करना है और व्यवहार करना है लेकिन वो धन संबंध नहीं रहना चाहिए वो काम के लिए वैसे शिष्ट शिष्ट व्यवहार करने चाहिए लेकिन हमारा प्रेम होगा चरण के लिए तो जनसंग इसका क्या मतलब लोल सतु की लोयम का मतलब अधिक लोग लो धन संपत्ति संग्रह करने के लिए मई इतना बड़ा व्यक्ति होंगे वही नौ अनुभव थे तो उसके बाद चोई भाई गोदामी चो दो शिष्य होती गुना देहोदास तो गुन है श्रद्धे भक्ति प्रसिद्ध थी <coughs> चय दोष है जैसे भक्ति वैनाश्य और चई गुण है जिससे प्रसिद्ध मतलब पूर्ण सिद्ध होते होता वो गुण क्या है उत्साह <coughs> भक्ति में यही नहीं होना चाहिए एक्चुअली ये दोष और गुण तो केवल भक्ति में नहीं है तो किसी भी प्रयास में ये सब आगर हो तो सीधी होगी जैसे कोई अगर आप व्यापार करते हैं तो, तो प्रथम गुण उचा होना चाहिए अगर मैं बिजनेस बिजनेसमैन मैन हूँ व्यापार करूंगा लेकिन व्यापार के लिए ज्यादा रुचि नहीं है तो ठीक है तो यहाँ बैठ के अगर कोई आएगा तो ठीक है हम कुछ बिजनेस करेंगे तो ऐसे बिजनेस नहीं होते उत्साह होना चाहिए उत्साह भक्ति में उत्साह होना चाहिए और निश्चित इसका मतलब गीता में श्री कृष्ण क्या क्या कहते इसके बारे में भक्ति में तो, तो जुड़ा व्रता, जुड़ा जुड़ संकल्प दृढ़ता तो होना चाहिए नहीं ये कि हमें तीन महीना तो उत्साह होगा उसके बाद ठीक है वो भक्ति अच्छी है लेकिन अभी तो उत्साह नहीं हो वो उत्साह तो वो कंटिन्यू होना चाहिए जारी होना चाहिए वो उत्साह तो एक दिन दो दिन की उत्साह नहीं होना चाहिए वो उत्साह पूरे जीवन में होना चाहिए उत्साह और धार् या तो मैं हरे कृष्ण माला सोलम माला करता हूं से और अभी तक राश दर्शन नहीं मिला ठीक है तो फिर वापस साईं बाबा के पास यही भक्ति नहीं है उत्साह धार्य धार्य सुधार so, का क्या माता आपकी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान का शरण है आया और तो यदि इस मार्ग पर मैं स्थिर रहूंगा तो अवश्य ही भगवान मुझको सहायता करेंगे तो यही विश्वास रखना चाहिए धैर्य ओ धार्य के बारे में शिव प्राव क्या उदाहरण देते हैं? <coughs> नहीं उत्साहन निश्चित धारिया थे उसमें नहीं पत्नी उत्सुक होना चाहिए लेकिन धार् के बारे में हम बोलते हैं उत्साह है तो वो सही है तो लेकिन शाही उदाहरण देते है लेकिन नहीं। नहीं। दे के लिए इच्छा जल्दी पाने के लिए इच्छा लिये। आ, नहीं कम से कम नौ महीना ठीक से होना पड़ेगा तो उत्साह निश्चित धार्या फिर उसके बाद तत थक कर्म प्रवर्धन इसका क्या मतलब जो भी करना चाहिए भक्ति में उसको करना नियम आग्रह नियम पालन करना चाहिए और नियम के अलावा और बहुत कुछ भी करना है तो सेवा में जैसे शील प्रॉपर बोले, डू द नीडफुल, जो भी करने चाहिए yeah, उसके बाद संग थ्यागा <coughs> oh. जनसंग वो भी एक दोष है okay. और संग त्याग वो एक गुण इसका क्या मतलब महाजनों के अनुसरण महाजन महाजनों के एक पदंक अनुसरण करना इसका क्या और एक अर्थ है सदवृत्ति मतलब भाई से कमाना तो साथ होना चाहिए नहीं होते चोरी, लूटना मांस बेचना तो ऐसे नहीं होना चाहिए साधवती होना चाहिए सतोवृत शक्तिया प्रसिद्ध थी तो बा दोष शोधी छोई गुण देह दास है हमारे जेड़ से आप सब सब फॉर्म बंद किसी सबके पास सौ फॉर्म तो, बंद क्या है भूम थे भोजय पृथ्वी नक्षत्र तो चय क्या है क्या क्या है प्रतिग्रहना उसका क्या अर्थ है भेट देना और भेज चुका भेट देना और भेट चुका भक्तों को भेट देना और अगर कोई भक्त हमको कुछ कहीं से देना चाहते हैं हम ग्रहण जी प्रतिग्रहना थी प्रोग्राम आख्या थी पृछ थी मतलब क्या बोलो कौन बोल रहे हैं वहाँ से पंडित समस्याओं प्रकट करने एक्चुअली नहीं लग exactly like और भक्ति के बारे में बातचीत करना पूछना इट्स नॉट जस्ट इन द मॉडर्न आधुनिक युग में वो कैंसिलिंग होते ये मेरी समस्या वो मेरी समस्या एक्चुअली इट्स नॉट एक्सैक्ट उसका अर्थ एक्जैक्टली नॉट लाइक दैट लेकिन इट मीन दैट वो भक्ति के बारे में पूछना समस्या वो भी मतलब कि ऐसे मेरा मन तो पूरा स्थिर नहीं है तो, ऐसे भक्ति के बारे में पूछना एक्चुअली व्हाट इट मींस तो थे आख्यान मतलब आख्या बातचीत करने भक्तों के भक्ति के बारे में ईश्वर गोष्ठी मत अपने उसके बाद भूगते भू जाए थे चार इसका क्या अर्थ है साथ भक्तों को खेलाना और ग्रहण करना और ये इच्छा है पृथ्वी के लक्षण <coughs> <भुंते> <coughs> <अनुस्तान> <coughs> तो ठीक है भूम थे भू जाए थे वो अनुष्ठान होगा नो ठीक है अब सब करो और भूम थे को यहाँ पे छह है तो बैठ गया आपके पास वाइष्ण ठाकुर आपका संघ प्राप्त करने के लिए उसके बाद क्या है एकाकी अमार एकाकी अमार न ही फर्दे अकेले दो नहीं मिलता हूँ हरिनाम संकीर्तन में कृपा करी श्रद्धा बिंदु श्रद्धा बिंदु दिया दियाह कृष्ण नाम धन स्पष्ट न स्पस्ते सब नेक्स्ट कृष्ण से तो कृष्ण से तो तुम्हारे कृष्ण दे फाणो फाणो मतलब कृष्ण हे भाई साहब ठाकुर कृष्ण आपके है तुम मुझको और सबको कृष्ण दे सकते हो तुम्हारा शौकती आज कंगाल कृष्ण कृष्ण बगे कृष्ण कृष्ण बोलते ढाई था पांचे पाचे पाचे आपके पीछे क्या बोलते अनु करते वो इस संग में क्या बोलते हरे कृष्ण शुभ की जाए हरे कृष्ण